अट्ठारह सौ ईस्वी के अंतिम सप्ताह में बम्बई पहुंचकर स्वामी जी बैरिस्टर छबील दास के बगान पर ठहरे और वहां वेदांत चर्चा में रथ हुए इसी समय संयोगवश स्वामी अभेदानंद के साथ भेंट होने पर उन्होंने कहा था काली मेरे भीतर इतनी शक्ति एकत्र हो गई है कि भय होता है कि कहीं फट ना जाऊँ बम्बई से पूना जाते समय रेलगाड़ी में उन्हें देख कर, कुछ यात्री अंग्रेजी में सन्यासियों की निंदा करने लगे उन्होंने सोचा था कि स्वामी जी अंग्रेजी नहीं समझेंगे परंतु थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने भी उस चर्चा में भाग लिया उनकी तीक्ष्ण प्रतिभा देखकर और अकाट्य युक्तियाँ सुनकर वे लोग दंग रह गए गाड़ी के उसी डिब्बे में गुड़ग्राही बाल गंगाधर तिलक भी यात्रा कर रहे थे उन्होंने स्वामी जी को अपने घर ले जाकर लगभग एक महीने रखा पूना से स्वामी जी बेलगांव गए वहां पर वे पहले तो एक महाराष्ट्र सज्जन के और बाद में श्री हरिपद मित्र के मकान पर ठहरे दोनों ही स्थानों पर बहुत से धर्म पिपासु उनके दर्शन करने एवं सच चर्चा सुनने एकत्र हुआ करते थे सभी लोग यह देखकर विस्मित रह जाते कि स्वामी जी जिस प्रकार एक और धर्म के जटिल तत्वों को अत्यंत सहज सुंदर एवं मौलिक ढंग से समझा सकते हैं उसी प्रकार दूसरी ओर भौतिक विज्ञान ज्योतिष शास्त्र समाज तत्व और अर्थशास्त्र आदि विषयों में भी उनका ज्ञान असाधारण है तथा तो उनका प्रत्येक वाक्य विचार विचारास विचार संपदा से पूर्ण है उस समय भी स्वामी जी के मकान में शिकागो जाने की इच्छा उठ रही थी एक दिन हरिपद बाबू को जब इस बात का पता चला तो वे पूरे उत्साह के साथ धन संग्रह करने में जुट गए परंतु स्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वह शुभ अवसर अभी नहीं आया है और रामेश्वर दर्शन किए बिना वे किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालेंगे फिर हरिपद बाबू और उनकी पत्नी को मंत्र दीक्षा देने के बाद 17 अक्टूबर को वे दक्षिण भारत की ओर अग्रसर हुए कुछ स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी मैसूर पहुँचे राज्य के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर के साथ उनका परिचय हुआ और अय्यर महोदय के अनुरोध पर उन्होंने उनके भवन में एक महीने निवास किया बाद में अय्यर महोदय ने उनका महाराजा के साथ भी परिचय करा दिया इन युवा आचार्य के सदगुणों पर रीझ कर महाराज ने राजभवन में ही उनके रहने की व्यवस्था करवा दी पर यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि राजमहल में निवास करना सर्वदा शांतिपूर्ण नहीं हुआ करता एक दिन दरबार में बैठे महाराजा ने अपने मंत्रियों के बारे में स्वामी जी की राय पूछी निर्भीक स्पष्टभाषी सन्यासी ने कहा कि दरबारी लोग जैसे सर्वदा सर्वत्र स्वार्थी और खुशामदी हुआ करते हैं यहाँ भी वैसा ही है वार्तालाप के बीच वे दीवान के प्रति कटाक्ष करने में भी नहीं चुके सभा सभा निस्तब्ध रह गई सभी को ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ यह कटु आलोचना सत्य होते हुए भी अप्रिय है अतः लोगों में क्षोभ का उद्रेक हुआ सभा समाप्त होने पर महाराजा ने स्वामी जी को सावधान कर दिया कि ऐसा अप्रिय सत्य न बोलना ही श्रेयस्कर है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कोई विष देकर आपका प्राण नाश भी कर सकता है स्वामी जी तनिक भी विचलित न होते हुए दृढ़ स्वर में बोले खुशामद करना चापलुसों का व्यवसाय है और सत्यभाषण भाषण सन्यासी का अस्तु राजभवन में कभी कभी उन्हें अन्य प्रकार के कार्यों में भी भाग लेना पड़ता था एक दिन प्रधानमंत्री के सभापतित्व में एक वेदांत सभा का आयोजन हुआ जिसमें बहुत से पंडितों ने व्याख्यान दिए अंत में स्वामी जी से अनुरोध किया गया उन्होंने अपनी अनुभूति द्वारा उपलब्ध वेदांत के गुण तत्वों तथा जीवन में उनके उपयोग के संबंध में ऐसा मर्मस्पर्शी व्याख्यान दिया कि चारों ओर से साथ हुआत की वर्षा होने लगी एक और दिन प्रधानमंत्री महोदय ने स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हो अपने निजी सचिव के साथ उन्हें इस उद्देश्य से बाजार भेजा कि वे स्वामी जी को उनकी अभिरुचि के अनुसार कोई मूल्यवान वस्तु खरीद दें चाहे उसका मूल्य एक हजार रुपये क्यों न हो स्वामी जी ने सारी चीजें देखी प्रशंसा भी की किन्तु लिया कुछ भी नहीं अंत में सचिव के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उन्होंने कहा मेरे लिए यहाँ की सर्वोत्तम चिलम ला दीजिए इसी का नाम है निष्प्रहा और एक दिन महाराजा ने प्रधानमंत्री और स्वामी जी को अपने कक्ष में बुलाकर यह जानना चाहा कि वे स्वामी जी के लिए क्या कर सकते हैं स्वामी जी ने लगभग एक घंटे तक भारतवर्ष की उन्नति के बारे में हृदय चर्चा की इस वार्तालाप आपके प्रसंग में उन्होंने अपनी शिकागो जाने की अभिलाषा व्यक्त की सुनते ही महाराजा ने तुरंत ही उनका सारा व्यवहार उठाना चाहा। परंतु स्वामी जी की वही एक टेक थी रामेश्वर दर्शन किए बिना अपना कार्यक्रम निश्चित नहीं करूंगा संभवतः भारत के भाग्य विधाता ने अपने वर पुत्र को विदेश भेजने के पूर्व स्वदेश के साथ घनिष्ठ रूप से परिचित कराने की जो योजना बनाई थी वह अब भी पूर्ण नहीं हुई थी मैसूर से चलकर स्वामी जी पहले कोचिन गए फिर दिसंबर में त्रिवेंद्रम जाकर प्राध्यापक सुंदरराम अय्यर के मकान में ठहरे अन्य स्थानों की ही तरह यहाँ पर भी स्वामी जी विद्वत समाज में शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए वहाँ नौ दिन बिताने के बाद 22 दिसंबर 22 दिसंबर को स्वामी जी कन्याकुमारी गए वहां पर मंदिर में उन्होंने विधिवत देवी कुमारी के दर्शन किए और फिर तरंगाई समुद्र के वक्ष पर अवस्थित भारतवर्ष के अंतिम शिलाखंड पर जानस्थ हो गए सन्यासी के ध्यान नेत्रों के समक्ष पद दलित हिंदू जाति की असह्य मर्म वेदना जागृत हो उठी इस जाति की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध पड़ा है अंतर में गहन अंधकार भरा है और चारों दुख दारिद्र का दुर्गंधपूर्ण विकट साम्राज्य फैला है क्या इसका प्रतिकार करना संभव है इस युग में इस पतित राष्ट्र का उद्धार दूसरों की सहायता के बिना है इसकी आत्म चेतना को जगाने के लिए बाहर से आघात मिलना आवश्यक है परंतु उपाय क्या है सामने तरंग संकुल अनंत जनराशि है और पीछे स्पंदन मृत प्राय अस्थिकंकाल में विशाल जनसमुद्र। समुद्र स्वामी ने संकल्प किया कि वे इस दुर्लंघ सागर को पार कर विदेश जाएंगे वहां पर भारत की महिमा का प्रसार करेंगे तथा तो भारत के अपूर्व भंडार में संग्रहित अमूल्य संपदा में से दो चार वस्तुएं पाश्चात्यों के हाथ में देकर उसके बदले में लौकिक ऐश्वर्य प्राप्त करने का मूल मंत्र मांग लेंगे मृत प्राय राष्ट्र को जगाने का यही उपाय है आलोक पाकर स्थिर संकल्प स्वामी जी उठे और रामेश्वर की ओर बढ़े मद्रास में उनकी रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति के साथ भेंट हुई और उन्होंने स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया रामेश्वर दर्शन कर लेने के पश्चात जब वे पांडिचेरी होते हुए मद्रास पहुँचे तो वहाँ के विचारशील तथा शिक्षित नागरिकों और विशेषकर युवकों ने शीघ्र ही उनके भाव गांधी तथा मौलिकता का परिचय पाकर उनके उपदेश की आशा में उनके पास आवागमन करना प्रारंभ किया उनके अनुरागियों की संख्या में वृद्धि होते होते क्रमशः एक बड़ा दल सा गढ़ उठा उनके वार्तालाप से भक्तों को विदित हुआ कि स्वामी जी विदेश जाने को सुख है। यह बात उन लोगों के मन में भी जज गई और वे संकल्प को रूपायित करने के लिए धन संग्रह के कार्य में जुट गए परंतु स्वामी जी के मन में अकस्मात यह शंका उठी मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार यह कार्य कर रहा हूँ अथवा इसमें विधाता का कोई गूढ़ उद्देश्य निहित है उन्होंने भक्तों से कहा कि जगदम्बा का मत जाने बिना वे इस धन का स्वीकार नहीं कर सकते अतः उनका निर्धनों में वितरण कर दिया जाए महामाया की इच्छा होने पर धन आप ही आप आ जाएगा फलस्वरूप धन को गरीबों में बांट दिया गया और स्वामी जी ने भी चयन की सांस ली यह घटना असंभव कार्य को हाथ में लेने के पूर्व की संदेश जनित चित्त की चंचलता थी अथवा उद्दाम वेग से सीमोल्लंघन करने के पूर्व समुद्र के समान क्षण भर के लिए पीछे हटना था इस प्रश्न का उत्तर हमें भविष्य का इतिहास ही देगा तदनंतर फरवरी अठारह सौ ईस्वी के मध्य में स्वामी जी हैदराबाद पहुँचे तेरह तारीख को उन्होंने सिकंदराबाद के बहबूब कॉलेज में मेरे पश्चिम जाने का उद्देश्य विषय पर एक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया जिसे सुनने को एक हजार से भी अधिक श्रोता विद्यमान थे उनके इस भाषण ने स्वामी जी की विद्वत्ता भारत की अमूल्य संस्कृति एवं पाश्चात्य देशों में से भारत को कैसी सहायता मिलनी चाहिए आदि बातों के संबंध में सभी को ज्ञात कराया एवं उनमें उत्सुकता की सृष्टि की इसके तथा व्यक्तिगत चर्चा वार्तालाप आदि के फलस्वरूप अनेक लोगों ने उनकी विदेश यात्रा का व्यवहार वहन करने का वचन दिया हैदराबाद से लौटने पर मद्रास वासियों ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया और पुनः उनकी पश्चिम यात्रा के लिए यथेष्ठ धन संग्रह करने हेतु द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगे इस बार स्वामी जी ने उन्हें मना नहीं किया परंतु साथ ही जगदम्बा की इच्छा जानने के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगे इसी बीच एक रात उन्होंने स्वप्न देखा श्री राम जी समुद्र तट से जल के ऊपर चलते हुए दूसरे तट की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और उन्हें भी पीछे पीछे चले आने का संकेत कर रहे हैं दूसरे ही क्षण उनकी नींद खुल गई मन परम शांति से पूर्ण हो गया और देववाणी सुनाई दी जाओ इस पर भी पूर्णतया संतुष्ट न होकर उन्होंने कलकत्ते में श्री माता जी को पत्र लिखकर सब कुछ बतलाया और उनके आशीर्वाद की याचना की माता जी इतने दिन बाद अपने स्नेहास्पद का पत्र पाकर एक ओर तो आनंदित हुई परंतु दूसरी ओर विदेश में संतान का अनिष्ट न हो इस आशंका से वे अत्यंत चिंतित भी हुई इसी द्विधापूर्ण मनस्थिति में सोते समय उन्हें भी एक अनुपम स्वप्न दिखा जिसके फलस्वरूप उन्होंने नरेंद्र को पत्र लिखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया तथा जाने की अनुमति भी दी पत्र पाकर स्वामी जी का मुखमंडल उत्साह से खिल उठा उनका उत्साह शिष्यों के भीतर भी संचारित हुआ और दो चार दिन के भीतर ही समुद्र यात्रा की तैयारी पूरी हो गई